चरण आगति जिज्ञासा गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान से कुछ मांगना उचित है या नहीं समाधान गृहस्थ साधक के जीवन में जो भी समस्या आवे उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना उचित है भगवान तो सर्वज्ञ हैं वह जिस प्रकार चाहे उसे हल करेगा जैसे छोटा बच्चा अपनी मांग माता पिता के सामने रख देता है परंतु उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि उसका किस मांग में हित है और किस में अहित माता पिता विचार करके हित कर मांग को पूरी करते हैं सभी मांगें पूरी नहीं करते इसी प्रकार जीव अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ एवं हितैषी है अतः जीव की सब मांगे वह पूरी नहीं कर सकता साधक को जीवन में कुछ आवश्यकता मालूम पड़े तो उसे भगवान को बता देना चाहिए उनके चरणों में अर्पित कर दें और कहें कि आपको जो उचित लगे वही कीजिए उसकी जिस मांग को वह हित में समझेगा उसे पूरी कर देगा इससे साधक मंगा वृत्ति में नहीं जाएगा इसलिए हमारी दृष्टि से मांगने की अपेक्षा अपनी मांग को भगवान के समक्ष समर्पित कर दे वह पूरी करे अथवा न करे उसी पर छोड़ दे यही अच्छा है जिज्ञासा साधक कैसे समझे कि मैं परमात्मा की शरण में हो गया हूँ समाधान जब साधक को प्रत्येक घटना में प्रत्येक विधान में ईश्वर की कृपा ही दिखाई पड़े तभी वह समझे कि मैं उसकी शरण में हो गया जब साधक ने सारे कर्मादि ईश्वर को समर्पित कर दिए तब उसकी कृपा शक्ति ही काम करेगी प्रत्येक घटना में उसकी कृपा दिखे तभी शरणागति पूर्ण होगी आजकल तो अपने मन की बात पूरी होने पर लोग समझते हैं कि ईश्वर की कृपा है पर वास्तव में वह कृपा नहीं है डॉक्टर ने बालक को मीठा खाने के लिए मना किया हो और वह लड्डू खाना चाहे तब यदि माता खींचकर दो चाटे मारे तो कृपा है या नहीं इसी प्रकार भगवान हमारे मन का लड्डू छीनकर दो थप्पड़ मारता है तो कृपा हुई या नहीं पर हमें कृपा नहीं दिखती हम समझते हैं भगवान हम पर नाराज हो गया विचार करो भगवान की द्वारका वासियों पर ज़्यादा कृपा थी या वृंदावन वनवासियों पर जब आप भगवत शरणापन हो जाएंगे तो सब और भगवान की कृपा ही दिखेगी जिज्ञासा शरणागति का स्वरूप और उसका क्या फल है समाधान कोई व्यक्ति विचार करता है कि ईश्वर ने ही जगत को उत्पन्न किया उसी ने नेत्र कान आदि बनाकर हमको दिए वही हमारी श्वास चला रहा है संपूर्ण विश्व को भी वही चला रहा है फिर वह इस प्रकार से परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है कि जिसने हमें यह शरीर दिया वही हमारा मुख्य संबंधी है दूसरा कोई नहीं इस बात को हृदय में पक्का कर लेता है फिर वह सोचता है कि उसी ने कृपा कर हमारे हित के लिए शास्त्र को प्रकट किया और उसमें बताया कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है यह शरीर भजन के लिए मिला है भोग के लिए नहीं भोग तो प्रारब्धवशात आता जाता रहेगा पर इस प्रकार ठीक से विचार कर परमेश्वर के शरण में आ जाता है उस व्यक्ति के भजन का आधार केवल परमेश्वर होता है इसी बात को भगवान ने गीता में कहा अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इतम्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता बुद्धिमान पुरुष ईश्वर को जगत का मूल कारण समझ कर भावशक्ति से उसे पकड़ लेता है उसके शरण में आ जाता है हम लोग भाव से जगत को पकड़े हुए हैं और जगत के लिए भगवान को पकड़ते हैं माला जपते हैं तो उसके साथ ही मन में पक्का रहता है कि जब से हमारा यह काम हो जाए कुछ और ना हो तो हमारा मन ही शुद्ध हो जाए पर शरणागत व्यक्ति में ऐसा नहीं होता वह भगवान को ही पकड़ता है मत चित्ता मद्गत परस्परम कथेअत माम नित्यम तुष्यंतिचार अमंति चार उसका चित्त मेरे में ही लगा हुआ है जगत में नहीं उसके मन में मैं ही छाया हुआ हूँ जगत नहीं उसका प्राण धारण मेरे लिए ही है लोगों से मिलने पर वह मेरे विषय में ही चर्चा करता है मेरे ही विषय में बोलता है मेरे ही विषय में सुनता है मेरे ही स्मरण से संपन्न होता है ऐसी जो शरणागति है यही मुख्य शरणागति है कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी निमित्त को लेकर भगवान की शरण ग्रहण करता है परंतु बाद में भगवत महत्व अंदर बैठ जाने पर निमित्त छूट जाता है और भक्ति प्रधान हो जाती है जैसे ध्रुव किसी निमित्त से भगवत शरण में गए थे तीव्र तपस्या करने पर भगवत दर्शन हुआ उनकी कृपा प्राप्त हुई तो अंदर भक्ति दृढ़ हो गई उनका निमित्त छूट गया तो मुख्य शरणागति प्राप्त हो गई बाद में उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि हमने उच्च पद प्राप्ति रूप निमित्त को लेकर भक्ति की अब उनके जीवन में भगवान ही प्रधान हो गए जब व्यक्ति में ऐसी शरणागति उत्पन्न हो जाती है तब तेसा मेंवाकंफाथम अहम अज्ञानजम तमह नासयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भाष्वता गीता उसे भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है ऐसे भक्त को संभालना भगवान की जिम्मेदारी होती है संक्षेप में यही समझना चाहिए कि जब शरणागति आत्मज्ञान पर्वसायी होती है तभी वह मुख्य शरणागति कहलाती है आत्मज्ञान ही उसका फल है